देवी भागवत पांचवा वास्कल तथा दुर्मुख को भेजना व्यास जी कहते हैं इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वास्कल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया तत्पश्चात दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा दुर्धर ने कहा महाराज देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा अठारह भूजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है राजन देवताओं की बनाई हुई यह माया है आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है यह केवल डराने के लिए ही है यो जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए भूपाल यह राजनीति है अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूं सुनिए कितने ही मंत्री सात्विक राजस्व प्रकृति के होते हैं इनके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं। हैं। दानेश्वर जगत में मंत्रियों के तीन भेद माने जाते हैं। मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं उनके मन में स्वामी के कार्य से कि मात्र भी विरोध नहीं रहता वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं राजस के मन में सदा भेद भाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य कार्य लेते हैं। स्वामी का भले ही बिगड़ जाए, उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए ही अपने स्वामी में जो त्रुटि है इसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है उनके कार्य में सदा भेद रहता है में छिपी हुई तलवार की भांति वे घातक होते हैं युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है राजन उन मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए विस्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है मंत्र हानि तो सदा ही होती है दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोभ के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते प्रकृति वाले मंत्रियों का तो और भी निस्व होता है वे मुर्ख सदा में ही निरंतर रहते हैं। अतय राजेंद्र मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा आप सब प्रकार से निश्चिंत रहिए। उस दुराचारणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा आप मेरे स्वामी हैं मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा आप मेरे धैर्य और सामर्थ को देखें। कहते हैं इस प्रकार कहकर महाबाहू भास्कर और दुर्मुख वहां से चल पड़े उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था संपूर्ण अस्त्र के वे पूर्ण जानकार थे अतए वे मदोन्मत्त दानाओं सम्रांगण में पहुंच गए वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी उनसे वे मेघ की गंभीर भाती में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को कर दिया है। उन्हें तुम रूप में स्वीकार कर लो सुंद के अधिष्ठाता है सर्वलक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे स्मित त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेच्छ भोगने का सुवसर तुम्हें प्राप्त होगा महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो पिग बैनी ये नरेश महान पराक्रमी है इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को जिसके लिए स्त्रियां प्रायः नलायित रहती हैं, प्राप्त करोगी